थी राम लीला प्रसंग, गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग। वाराणसी को सुवर्ण निर्मित क्यों कहा जाता है दृष्टि की सहायता से भी निर्मित वाराणसी शब्द के साधारण अर्थ को हृदयंगम करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती काशी के असंख्य मंदिर तथा प्रासाद एक कोष से भी अधिक विस्तृत पाषाण निर्मित गंगा तट तथा पत्थर के बड़े बड़े स्नान घाट वहाँ के प्रस्तर जड़ित युक्त असंख्य मार्ग जल निकलने की नाली बावली तालाब कुप, मठ तथा उद्यान एवं सर्वोपरि वाराणसी के ब्राह्मण विद्यार्थी साधु तथा निर्धन व्यक्तियों के पोषण निर्मित असंख्य अन्य सत्रों को देखकर ऐसा कौन है जो यह नहीं कहेगा कि बहुत प्राचीन काल से ही भारत के सभी प्रदेशों ने मिलकर अजस्र सुवर्ण की वर्षा कर इस विचित्र शिवपुरी का निर्माण किया है भारत के लगभग तीस करोड़ हृदयों का भक्तिभाव इस प्रकार इतने दिन से इस नगरी में समान रूप से सम्मिलित रहकर इसका बाह्य विकास कर रहा है यह सोचकर किसका हृदय स्तंभित न होगा इस विपुल भाव प्रवाह के अदम्य वेग को देखकर कौन मोहित न होगा तथा इसकी उत्पत्ति का निर्णय करने में प्रवृत्त हो ऐसा कौन है जो आत्मविभोर नहीं हो उठेगा भक्तपूर्ण हृदय से सिर झुकाकर विस्मित हो कौन या नहीं कहेगा कि यह सृष्टि वास्तव में अतुलनीय है यथार्थ में यह मनुष्यकृत नहीं है असहाय जीवों के प्रति दीन शरण आर्तों का रक्षण करने वाले विश्वनाथ की अपार कृपा द्वारा ही यथार्थ में इसको जन्म मिला है और उनकी साक्षात शक्ति ही अन्नपूर्णा के रूप में वहाँ चीर अधिष्ठित रहकर अन्न वितरण द्वारा जीव के अन्नमय एवं प्राणमय शरीर का तथा आध्यात्मिक भाव वितरण द्वारा उनके मनोमय विज्ञानमय एवं आनंदमय शरीर का पूर्ण रूप से पोषण कर रही है तथा शीघ्रता के साथ मुक्ति या विश्वनाथ के साथ एकात्म बोध की ओर उसे अग्रसर कर रही है भावमुख में अवस्थित श्री रामकृष्ण के वहाँ उपस्थित होते ही उस दिव्य सुवर्णमय भाव प्रवाह का शिवपुरी में सर्वत्र ओतप्रोत रूप से दिखाई देना तथा उसी के घनीभूत प्रकाश स्वरूप स्वर्णमय रूप से उस नगरी की उपलब्धि होना कौन आश्चर्य की बात है प्रकाशशील वस्तु मात्र को हिंदुओं के दृष्टि में सत्वगुण प्रसूत तथा पवित्र समझा जाता है आलोक से ही सभी पदार्थ प्रकाशित होते हैं इसलिए आलोक या उज्ज्वलता को हम पवित्र मानते हैं देवता के समीप अखंड प्रदीप रखना देवी देवताओं के सम्मुख दीपक को न बुझाना आज शास्त्रीय नियमों को देखने पर भी यह बात हमारी समझ में आ जाती है संभवतः इसीलिए उज्ज्वल प्रकाशयुक्त सुवर्ण आदि पदार्थों को पवित्र रूप से देखने तथा शरीर के निम्न भाग में स्वर्णालंकार धारण न करने की विधियों का उद्भव हुआ है वाराणसी को सर्वदा स्वर्ण में देखकर तथा यह सोचकर कि शौचादय के द्वारा यह स्वर्ण अपवित्र अप हो जाएगा बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव सर्वप्रथम अत्यंत चिंतित हो उठे थे हमने उनके श्रीमुख से सुना है कि इसलिए मथुर बाबू से कहकर उन्होंने पालकी की, की व्यवस्था कराई थी तथा कुछ दिन असी घाट के उस पार वाराणसी से बाहर जाकर वहाँ शौचाधिकृत्य कर आते थे तदनंतर उस भाव के विराम हो जाने पर फिर उन्हें वहां जाना नहीं पड़ता था काशी में और एक विशेष दर्शन की बात हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी थी वाराणसी में मणिकर्णिका पंचतीर्थों के दर्शनार्थ प्रायः लोग गंगा जी से नाव में जाते हैं मथुर बाबू भी श्री कृष्ण देव को लेकर इसी तरह वहाँ दर्शन करने गए थे मणिकर्णिका के निकट ही काशी का प्रधान श्मशान है मथुर बाबू की नाव जब मणिकर्णिका घाट के सामने उपस्थित हुई उस समय श्मशान भूमि चिताधूम से व्याप्त थी वहाँ पर सवदाव हो रहा था भाव में श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि सहसा उधर पड़ते ही वे एकदम आनंद से उत्फुल्ल हो उठे तथा रोमांचित हो दौड़कर नाव के बाहर निकल आए एवं नाव के बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर समाधिस्थ हो गए यह सोचकर कि वे कहीं गंगा जी में गिर न पड़े नथुर बाबू के पंडा तथा नाव के मल्लाह श्री रामकृष्ण देव को पकड़ रखने के लिए दौड़े किंतु किसी को पकड़ना नहीं पड़ा लोगों ने देखा श्री रामकृष्ण देव शांत अचल निश्चेष रूप से खड़े हुए हैं एक अद्भुत ज्योति तथा हास्य से उनका मुखमंडल स्थल को शुद्ध ज्योतिर्मय बना दिया है मथुर बाबू तथा श्री रामकृष्ण देव के भांजे हेदराम सावधान होकर उनके समीप खड़े रहे मल्लाह लोग भी दूर खड़े होकर आश्चर्यचकित दृष्टि से श्री रामकृष्ण देव के उस अद्भुत भाव को देखने लगे कुछ देर बाद श्री राम कृष्णदेव के उस दिव्य भाव के विराम होने पर सब ने मणिकर्णिका में उतरकर कर स्नानादि किया और तत्पश्चात पुनः नाव पर बैठकर अन्यत्र प्रस्थान किया सब श्री राम कृष्णदेव अपने उस अद्भुत दर्शन के बाद मथुर बाबू आदि से कहने लगे उन्होंने कहा मैंने देखा कि पिंगलवर्ण जटाजूटधारी दीर्घाकार एक श्वेतवर्ण पुरुष धीरे धीरे स्मशान की प्रत्येक चिता के समीप आ रहे हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को यत्न पूर्वक उठा कर उनके कान में तारक ब्रह्म मंत्र प्रदान कर रहे हैं सर्वशक्तिमय जगदम्बा भी स्वयं महाकाली रूप से जीव की दूसरी ओर उस चिता पर बैठ कर उसके स्थूल सूक्ष्म कारण आदि सब प्रकार के संस्कार बंधनों को खोल दे रही है तथा निर्वाण के द्वार को उन्मुक्त कर अपने हाथ से उसे अखंड के घर पर भेज रहे हैं इस तरह अनेक कल्प की तपस्यादि के द्वारा देव को जिस अद्वैता अनुभव जनित भूमानंद की प्राप्ति होती है वे विश्वनाथ तत्काल ही उस वस्तु को प्रदान कर उसे कृतार्थ कर रहे हैं मथुर बाबू के साथ जो शास्त्रज्ञ पंडित उपस्थित थे उन लोगों ने श्री रामकृष्ण देव के इस अनुपम दर्शन की बात को सुनकर कहा काशी खंड में संक्षेप में यह लिखा है कि यहाँ पर मृत्यु होने से विष्णुनाथ जीव को निर्वाण पद प्रदान करते हैं किंतु किस तरह प्रदान करते हैं इसका कोई विस्तृत उल्लेख नहीं है आपके दर्शन से ही यह विदित होता है कि किस प्रकार वह सम्पन्न होता है आपके दर्शन आदि शास्त्र में लिपिबद्ध वचन का भी अतिक्रमण कर जाते हैं